माता स्वूपम माता स्वूप देवी स्वूपम देवी स्वूपम प्रकृति प्रकृति प्रकृतिस्व प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम जग गोलमाता दिशा जगजनी की जय आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों माँ के भक्तों एवं इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हुआ यह सत्य चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन जो यहां किया जा रहा है यह तीन दिन जो मुझे और आपको यहां गुजारने को मिलेंगे मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भावनाओं को आप लोगों को चिंतनों को उस प्रकृति सत्ता के चरणों की ओर कुछ बढ़ा सकूं उस माता आदि शक्ति जगत जनी जगदम्बा की ओर कुछ और कदम चलने में यदि आपकी सहायता कर सका यदि आपके अंत में उस माता आदि जगत जग संभा की एक भी किरण जागृत कर सका तो यह सूर मेरे लिए सार्थक होगा क्योंकि शिष्यों द्वारा आप लोगों को यह समय समय पर अवगत कराया ही जाता है शायद में भी अवगत कराते रहे होंगे कि शक्ति चेतना जनजागरण जागरण सूर जैसा नाम है शक्ति चेतना माता आदि शक्ति जगत जगदंबा की जो चेतना है जन जागरण उससे जोड़ने के लिए जन जागरण की जो आवश्यकता है इस काल में इस कलिकाल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हो सकता है समाज में माता के जागरण जगह जगह पर कराए जाते हो मगर जहां प्रारंभ ही गलत भाव और शब्दों से हो जाता है तो क्रिया पक्ष तो गलत होती ही चली जाती है और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है मेरा लक्ष्य है कि माता भक्ति आदि शक्ति जगदंबा का जागरण करने की तो आवश्यकता ही नहीं है उनका तो जागरण हर काल में हर परिस्थिति में हर कर्म कड़ में वो मौजूद हैं आवश्यकता है तो जन जागरण करने की क्योंकि यदि कहीं किसी प्रकार के आवरण पड़े हुए हैं तो आप लोगों के अंतकरण में मेरे सिर कोई कथा और कहानियां कथानकों को सुनाने के लिए नहीं होते चूके चिंतन प्रारंभ में देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि अधिकांशतया समाज जितने भी शिरो को अटेंड करता है तो ते तो कथाओं में चल रहे होंगे रामायण पुराणों ग्रंथों में कुछ चिंतन ले लिए जाएंगे और कहानियों किस्सों का क्रम चलता रहता है समाज के बीच अनेकों धर्मगुरु हैं अनेकों कथावाचक हैं निश्चित है वे अपने अपने स्तर से समाज को चिंतन देते हैं ज्ञान देते हैं मगर मेरा जीवन एक केवल साधना पक्ष से जुड़ा हुआ है मैं माता आदिशक्ति जगदंबा का एक रजकण मात्र हूं उस प्रकट सत्ता की कृपा से जो कुछ मैंने जाना है जो कुछ मैंने समझा है जो कुछ मैंने पाया है उसे सिर्फ समाज को जोड़ना चाहता हूं आज शिव का प्रारंभिक दिन है मैं चाहता हूं पहले उस मैं शब्द का ही आप लोगों को ज्ञान कराऊं क्योंकि मेरे जहां पर भी सूर होते हैं या जहां पर भी मेरे चिंतन होते हैं सब कुछ मेरे द्वारा मैं शब्द के माध्यम से ही कहा जाता है मैं शब्द के अलावा और कुछ चिंतन देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं जो कुछ ज्ञान करा रहा हूं मैं का करा रहा हूं जो कुछ कह रहा हूं मैं के द्वारा कह रहा हूं और मेरा यह माता आदिशक्त जनी जगदम्बा से जुड़ा हुआ है मैं का ज्ञान आपको माता आदिशक्त जन जगदम्बा के चौड़ों तक पहुंचा देता है हो सकता है मैं शब्द में समाज भटक रहा हो जब कोई साधक कब जब कोई योगी कोई बात मैं शब्द से संबोधन करता है कि मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं मैं तुम्हें सतमार्ग पर बढ़ाने के लिए आया हूं मैं तुम्हें भटकाओं से दूर हटा करके एक सतमार्ग में लेकर के उस प्रकट सत्ता की ओर बढ़ाना चाहता हूं दानवता के मार्ग से हटा करके मानवता के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं तो शब्द अहंकार के नजर आते हैं मगर जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज से अच्छी तरह से अवगत हैं कि अहंकार नाम का शब्द मेरे चिंतन में स्पर्श भी नहीं कर गया मगर मैं उन अहंकारियों का भी अहंकार हूं क्योंकि यदि मैं माता आदि सब जगदबा की चेतना पर अहंकार ना कर सका तो मेरे जीवन जीने का अर्थ ही बेकार हो जाएगा उस माता आदिशक्तनी जगदम्बा जिसे देवाधिदेव भी माता भक्ति मां कह करके पुकारते हैं देवाधि के भी जो जननी है उस माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा के चढ़ों की ओर बढ़ने के लिए हम आप इन इन छोड़ो पर यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि मैं जो चिंतन आपको दे रहा होता हूं उन छोड़ों पर मैं भी मां के चौड़ों पर ही रथ रहता हूँ माँ के चौड़ों पर मेरा चिंतन जुड़ा रहता है चौबीस घंटे पूर्व में यहाँ था। हो सकता है आप लोगों के चिंतन में बातें आ रही हूँ समाज के बीच बैठना पसंद करता हूँ चूंकि मैं जानता हूँ समाज को भी कुछ दे सकता हूँ जब मैं अधिक से अधिक समय माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा के चौड़ों पर बैठूंगा जितना ध्यान के क्रमों में एकाग्र रहूंगा चौबीस घंटे में शायद तीन या चार कार्यकर्ताओं से जो सूर संबंधित नितानता से कार्यकर्ता थे केवल उनको शायद मैंने एक या दो मिनट के लिए समय दिया होगा क्योंकि भ्रांतियां समाज में आ जाती हैं कि गुरुदेव जी हो सकता कुछ लोगों से मिल रहे हो सकता कुछ लोगों पैसे वालों से मिल रहे हो सकता कुछ लोग उन्होंने जिन्होंने दान दे रखा हो उनसे गुरुदेव जी मिल रहे हो चुंकि समाज के भटकाव है समाज इन विचारधाराओं में भटक चुका है मैंने कहा मेरे लिए धनवान महत्वपूर्ण नहीं होते मेरे लिए भावनावान महत्वपूर्ण होते मेरे लिए कर्मवान महत्वपूर्ण है मैंने बार बार कहा है मेरा हर पल का चिंतन रहता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा नजदीक होता है यदि वह भावनावान है यदि वह सतमार्ग में चलना चाहता है समाज निश्चित भटक रहा है समाज में यही कुछ हो रहा है जब भी कोई सुर होता है केवल धनवानों को इकट्ठा किया जाता है यदि मैं वास्तविकता में कह दू कि धर्म का स्वरूप जिस तरह भटकता चला जा रहा है मैं मैं शब्द का संबोधन कर इसलिए इन चित्रों का देना मेरा कर्तव्य होता है कि आज समाज मेरे मैं शब्द पर भटक रहा है कल इसी मैं शब्द के शरण में आने के लिए समाज बाध्य होगा यह हर काल में होता है यार कोई नवीन बात नहीं मैंने बार बार कहा मैं कोई देवता नहीं हूं मैं ऋषित्व का जीवन जीता हूं ऋषित्व का जीवन जीता था ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का ही जीवन जीता रहूंगा मैं एक ऋषि हूं मैं एक साधक हूं और यदि मेरे द्वारा मै शब्द का संबोधन किया जाता है तो उस मेरा मैं शब्द उस माता आदि सज्जनी जगदम्बा से जुड़ा हुआ है और मैं की ही खोज तुम्हें उस प्रकट सत्ता तक पहुंचा भी सकती है और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है मगर उसमें यदि समाज भटक रहा है जो स्वतः भटका हुआ हो जो स्वतः उल्टा खड़ा हो और दूसरे को देखे तो उल्टा खड़ा नजर आता है श्यूर की जब व्यवस्थाएं चल रही थी मुझे भी कहा गया कि गुरुदेव जी यदि आप कुछ उद्योगपतियों के लिए के हाँ, कुछ व्यवसायियों के यहां उनको मिलने का समय दे दे तो वह इक्यावन हजार आपको दे देंगे दे। और अगर उनके यहां खाना खाने के लिए चले जाए तो एक लाख रुपए आपको तो इस के की व्यवस्था के लिए दे देंगे दे। मैंने कहा मैं व्यवसायओं का जीवन नहीं जीता तुम एक लाख की बात करते हो मैं करोड़ों को पैर ठोकर मारता हूं इस समाज में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो धन बल के माध्यम से मुझे अपने दरवाजे तक खींच सके आज ये समाज का स्वरूप है इसी कानकुंड के नगरवासियों से मुझे चिंतन दिया गया कि आपका फिर और गुरुदेव जी और अच्छा व्यवस्था हो सकती है यही सभी धर्माचार करते हैं यहां पर हम लोग आयोजन करते हैं आज क्या स्वरूप धर्म का भटक करके रह गया है कि धर्माचार्य धर्म प्रमुख बड़े बड़े कथावाचक और जीवन जी रहे हैं यह तो मैं शब्द तो संबोधन करने के लिए बाध्य हूं हो सकता है कोई किसी क्षेत्रों से जुड़े हुए उनकी भावनाओं को आघात भी लग रहा हो मगर यदि मैं आघात ना दे सका तो मेरा जीवन बेकार होगा चूंकि मैं भावनावानों को चिंतन देने आया हूं और जो भटकाओ के मार्ग में उन्हें ठोकर मारने भी आया है चिंतन माता जगदम्बा भक्ति से जुड़े हुए हैं। जब मैं शुरू में आता हूं तो यहां के कार्यकर्ता स्वतः कह देता हूँ कि यदि किसी पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना मैं चाहे जैसे व्यवस्था करूंगा आवश्यकता पड़े कि तो मैं कर्ज लेकर के यहां पर लगा दूंगा मगर कभी भी ऐसे व्यक्ति का धन मत स्वीकार करना जो भावना से दो कदम बढ़ करके आने के लिए तत्पर न हो जिससे एक बार तुम कहो रो प्रसन्नता से समर्पण न करे इसका चिंतन पूर्व में मेरे द्वारा दिया जा चुका है मैं न दान स्वीकार करता हूं न दान का फल देता हूं न माता भक्ति आज सरजनी जगदम्बा से निवेदन भी कभी नहीं करता कि कोई करोड़ों भी दे दे तो मैं चाहूंगा माता भक्ति आज सरजनी जगदम्बा उसकी कभी भी कोई मन, मनोकामना पूर्ति न करे चूंकि यदि समाज का कोई भी व्यक्ति बनकर के किसी भी धर्म गुरु को दान समर्पित करता है तो लेने वाला भिखारी बन जाता है और क्या उस प्रकट सत्ता आपके सामने भिखारी होगी क्या चेतनावान गुरु आपके सामने भिखारी होगा वह केवल समर्पण स्वीकार करता है और समर्पण भी प्रकट सत्ता के, के लिए जो जनहित से जुड़े देना देना महाआरतियां नगरवासी उन दिव्य महाआरतियों का वह फल ले सके जो मैं फल देने के लिए माता आदि जगदम्बा के चरणों में बराबर निवेदन करता रहता हूँ बराबर साधना रथ रहता हूं यहाँ आने के महीनों पहले से यहाँ के लोगों को उनमो का लाभ प्राप्त हो सके एकांत साधना में रथ रहता हूँ यदि मेरे विचारों को नहीं पकड़ सकेंगे तो उन दिव्य महाआरतियों का फल भी आप लोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे इस सुर में आने को लोग जो सहयोग करना चाहते हैं मैंने उन्हें ठुकरा दिया है, सहयोग लेने नहीं दिया चूं मैं एकांत में वहां बैठा रहता हूं मगर मैं देखता हूँ कि कौन किस भाव से दो कदम आगे बढ़ रहा है यदि मेरे शिष्य किसी का दस रुपए लेते भी है तो एक बार मुझसे वहां पूछते गुरुदेव जी हमने उनसे कहा था उनका सहयोग प्राप्त करें या न प्राप्त करे उसके बाद भी मेरा चिंतन किया जाता है यदि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भावना उसके अंदर छिपी हुई है कहीं ना कहीं वह माता आदि जगदा के सतमार्ग में जन कल्याण के लिए कुछ समर्पित करना चाहता है तभी मेरे द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है और आप लोगों को पुनः अवगत करा दूं कि इस शुर से कहीं ऐसा नहीं मैं कोई लाख दो लाख ले जाने के लिए आया हूं या करोड़ों अपनी जीवन को भर ले जाने के लिए आया हूँ इस शुर के व्यवस्था में भी लाखों रुपए में अपने आश्रम से ला करके लगा रहा हूं यह हर श्यूरो में होता है आज पंद्रह वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा समाज के बीच हो चुकी है करोड़ों लोग समाज के लाभान्वित हो चुके हैं मगर सत्य और असत्य का फल सिर्फ इतना है कि सत्य में हर एक का धन लग सके ये भी संभव नहीं सत्य को हर व्यक्ति पहचान सके ये भी संभव नहीं सत्य के साथ हर व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर के चल सके ये भी संभव नहीं मगर जो असंभव है उसे संभव करने के लिए हमें और भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्यों को प्रयास करते रहेगा हमें किसी को ठुकराना नहीं हमारा किसी से बैर भाव नहीं अज्ञान है जो भटके हुए अज्ञान है जो सतमार्ग से दूर हैं यदि हम गलत विचारधारा से उनका धन लेकर के इस कार्य में लगा ही देंगे तो उनके विचार और भटकेंगे अतः मेरे बराबर चिंतन रहते कि यह जो आरतियां तीन दिव्य आरतियां आप लोगों को मिलेंगी मेरे चिंतनों के बाद तीन दिन उन क्षणों के यदि आप लाभ उठाएंगे तो यदि आपके जीवनों में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं मनोकामना तो कहीं ना कहीं मां का सहारा आप लोगों को अवश्य मिलेगा क्योंकि पूर्व के चिंतनों में बेरुदारा जानकारी दी गई है कि पिछले दस वर्षो तक मैं एकांत आश्रम की चैतन्य अवस्था बनाने के लिए वहां के वातावरण को एक चेतनावान बनाने के लिए अधिकांश मेरी साधनात्मक क्रियाएं उस स्थान से जुड़ी हुई थी इसलिए आज उस स्थान में हजारों लाखों लोग जाते आते हैं वहां से लाभान्वित होते हैं एक शांति पाते जब जबकि कोई बड़ा वैभवशाली आश्रम में बन नहीं सका अभी गई है कोई ऐसा विकास वहां पर अभी नहीं हुआ मगर फिर भी जिस तरह अन्य तीर्थ स्थानों में अन्य बड़े बड़े मंदिरों पर जो लोग लाभ पाते हैं कई गुना ज्यादा लोग वहां लाभान्वित होते लोग जाते हैं नफामुक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं जो सोचते हमारा नशा कहीं से छूटेगा वहां जाते हैं और 24 घंटे गुजारते हैं उसका लाभ प्राप्त करते हैं ये वहां के वातावरण में हो रहा है और जो वहां के वातावरण में हो रहा है जिस समय मैं जहां पर उपस्थित होता हूं उसी का वातावरण वहां पर भी निर्मित करता हूं मेरे साथ धन और वैभव चल सके ना चल सके मगर मेरा एक कदम भी अगर आगे बढ़ता है तो पहले हृदय में माता आदि जगदम्बा भक्ति की स्थापना होती हर पल मेरा चिंतन होता है ये मेरी, मेरी बेथाएं, बेथाएं हैं चूंकि मैंने बार बार कहा है पूर्व में भी मेरे, मेरे चिंतन है कि यदि तुम केवल मेरी बेथा, बेथा को समझ सके तो तुम, तुम सत्य के नजदीक जरूर पहुंच जाओगे मैं, मैं तुम्हें मैं अपने आप से जोड़ने नहीं आया मैं तुम्हें माता भक्ति आदि सब चीजों ने जगदम्बा से जोड़ने आया उस मैं शब्द की तरफ जहां मैं कह रहा था कि मैं शब्द का आप लोगों ने ज्ञान नहीं समझा मैं शब्द को समझने का प्रयास नहीं किया तो, तो, तो पूरा समाज तो इस काल में केवल तो भटकता रहेगा मैं शब्द ही तुम्हारे तो तो जीवन का आधार है मां और मैं ये दो ही तो, तो, तो हमारे रिश्ते उस प्रकट सत्ता से जोड़ते हैं जिन छोड़ों पर यदि हम मैं का भान भूल जाएंगे तो हम मां के अस्तित्व का भी भान भूल जाएंगे क्योंकि जब तक हमें अपने मैं का ज्ञान है तब तक हमें मां का ज्ञान होगा मैं मां के इसमें भी तुलनात्मक क्रियाएं कार्य करती हैं जहां मैंने कहा स्थल सूक्ष्म और कारण शरीर होता है वह तम होते हैं मैं उस मय की बात कह रहा हूं जिस मय का ज्ञान आप लोगों को करने की आवश्यकता है वैसे वह तो मैं भाषा सभी बोलते हैं ये मेरे द्वारा नहीं बोली जा रही ये अलग बात है कि समाज के अधर्मी अन्यायी चाहे जितनी भाषा मैं बोलते रहे मगर धर्म क्षेत्र में जब खड़ा होकर के कोई साधक कोई ऋषि मैं शब्द की भाषा बोलता है तो वह अहंकार की भाषा समाज को नजर आती है क्या बताएंगे समाज का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मैं का संबोधन नहीं करता मैं किस माता पिता का पुत्र किस माता पिता की पुत्री हूं यह मेरा घर है मैं इस विभाग का कर्मचारी हूं अरे हमारे तो जितने विधायक सांसद जो वर्तमान में भ्रष्टाचार भटकाव के रास्ते में भटक रहे हैं वो भी तो मैं की भाषा बोलते हैं वो भी जब शपथ लेते हैं मैं इफ... शपथ लेने का पहले का मैं शब्द ही सबसे पहले बोलते हैं तो संविधान के अनुरूप शपथ लेते हैं चलते हैं संविधान के सदैव विपरीत जो मैं करके शपथ लेते हैं और चलते सदैव विपरीत हैं है उनपे समाज कभी टिप्पणी नहीं करेगा कभी रूप में प्रचार मीडिया टिप्पणी नहीं करेगा सबकी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि सबको दौलत चाहिए चाहे मीडिया तंत्र हो चाहे समाज के उद्योगपति हो चाहे सबको केवल धन की कामना हो कोई नहीं सोचना चाहता कि तो आज जिस वातावरण में हम जीवन जी रहे हैं आने वाले बच्चे हमारे किस तरह का वातावरण जीवन जिएंगे? आज कह व्यक्ति देश का संचालन कर रहे हैं। जीएंगे अपनी विचारधारा से समाज को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में समाज खिंचता चला जा रहा है प्रसन्नता से खिंचता चला जा रहा है यही होता प्रलोभन जिस तरह एक चीटी मीठी जगह में जाकर के उसी में चिपक करके मर जाती है उसी तरह पूरा समाज भी धीरे धीरे उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ रहा है आप सुख और शांति प्राप्त कहां पर रह कर रहे हैं धन है दौलत है सुख शांति नहीं है परिवार में चार लोग हैं, शांति से रह नहीं पाते चार लोगों की बात तो छोड़ दो पति पत्नी शांति और संतोष से नहीं रह पाते किस दिशा में आप जा रहे हैं क्या एक पल के लिए आप सोचना नहीं चाहेंगे कि जिस दिश दिशा में हुए बुद्धिजीवी वर्ग का समाज वह राजनेता वह धर्माचार हमें, हमें जिस दिशा में ले जा रहे हैं क्या हमारा वहां पर कल्याण होगा क्या, क्या वहां पर हमें शांति की अनुभूति होगी क्या वहां जाकर के हम शांति को प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि आप लोगों के अंतकरण में इतने आवरण पड़ चुके हैं कि आंखें तो खुली हैं मगर देख नहीं पा पाती अंतकरण में इतने आवरण पड़ चुके हैं कि जन्म दर जन्म वह आवरण आपके बढ़ते चले जा रहे हैं और यही आवरण तो हमारे समाज में बैर करा रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाईयों में आपस में आप आप जो बैर फैल रहा है ये इन्हीं आवरणों के फलस्वरूप फैल रहा है क्योंकि जब अज्ञानता का आवरण जितना चढ़ता चला जाएगा हम राग द्वेष से उतना ग्रसित होते चले जाएंगे अन्यथा सत्य विचार करके कर देखो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सबका शरीर एक समान है हो सकता छोटे बड़े हो मगर उसके अंदर बैठी हुई चेतना खून का एक एक कण एक समान है संप्रदायता की जो आग फैलती चली जा रही है वह क्यों फैल रही है एक एक शंकर जब प्रारंभ में एक शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की तो चार चार मठों की स्थापना कर दी एक समाज के प्रवाह को इस तरह मोड़ा कि अब तक समाज उसे काफी समय तक लाभान्वित होता चला गया मगर पिछले कुछ हजारों वर्षो से कुछ समय से ऐसी स्थितियां भी आ रही है कि अनेकों धर्माचार हैं अनेकों संक्राचार हैं, फिर भी समाज में सुख और शांति नहीं है चुक सभी धर्माचारों सभी शंकराचारों को केवल धन दौलत चाहिए मान सम्मान चाहिए स्वागत चाहिए किसी भी मंच में बैठेंगे पचीस पचास बुद्धिजीवी वर्गो को पहले इकट्ठा किया जाएगा नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा फिर वो माल्यार्पण कर रहे हैं यही सब जगह हो रहा स्वागत कर रहे हैं स्वागत करा रहे हैं और आप लोगों का पैसा लूट रहे केवल धन चाहिए मान चाहिए सम्मान चाहिए।, चाहिए जितने समय आप लोग अपने घरों में मां का ध्यान करते हुए अपने किसी भी देवी देवताओं की आराधना करते होंगे हो सकता है न बैठते होंगे कथाएं सुनाएंगे कहानियां सुनाएंगे उसके बाद जहां भी जाएंगे उनका अधिकांश समय पांच मिनट इस चौखड़ में जाकर के मत्था टेके पांच मिनट उस चौखड़ में जाकर मत्था टेके कहीं यहां से एक लाख रुपए वहां पचास लिए यही करते रहते क्या धर्म हमारा इसी तरह चल सकेगा सत्य की रक्षा हम इसी तरह कर सकेंगे कि समाज इसी तरह पतन, पतन में चला जाएगा धर्माचार का जीवन जिएंगे यह शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं मैं शब्द का ज्ञान करा रहा हूं कि अगर उन्हें यह शब्द आघातपूर्ण लगते हैं